साम तलवकार शाखा की केनोपनिषत् के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं केने कनेशिता पतति प्रेश मन इत्यादि वाक्य से ब्रह्म जिज्ञासु श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास अपने जिज्ञास्य ब्रह्म विषयक प्रश्न कर रहा है तो कैने शीतम पतति प्रेषित मनः इससे शिष्य ने पूछा कि मन संकल्प विकल्पात्मक अपना व्यापार करता है मनन रूप व्यापार करता है यह मन मनन रूप व्यापार करने वाला भौतिक होने से जड़ है जड़ होने से उसकी स्वतः प्रवृत्ति मनन रूप व्यापार में असंभव है जड़ में चेतन की प्रेरणा से ही प्रवृत्ति देखी जाती है किसी भी व्यापार में तो भौतिकत्वाद मन जड़ होने से मननरूप व्यापार में प्रवृत्त होने वाला मन का प्रवर्तक कोई न कोई चेतन है यह प्रश्न करने वाले ब्रह्मजिज्ञासु को स्वयं निश्चित है वह भौतिक बाह्य जड़ पदार्थों का प्रवर्तक जो लोक में देखा जा रहा है वह तो लोक में व्यवहार अवस्था में चेतन के रूप में प्रसिद्ध व्यावहारिक चेतन के रूप में जो कार्यक्रम संघात है वह इच्छा या बोलना या अन्य कोई क्रिया रूप प्रेरणा से युक्त हो करके बाह्य जड़ पदार्थों का प्रवर्तक होता है यह भी उसे स्वयं निश्चित है जिज्ञासु को बुद्धिमान जिज्ञासु है तो उसे ये मालूम है कि लोक में अभी तक जो भी प्रेरिय प्रेरक भाव देखा गया वहां पर प्रेरक लौकिक इच्छाधि रूप किसी न किसी प्रेरणारूप विशेष से युक्त है सविशेष है तो बाह्य जड़ पदार्थों का प्रेरिता सविशेष होता है ऐसा ही आध्यात्मिक जड़ कार्यक्रम संघात का प्रेरक जो चेतन है वह किसी न किसी अपने प्रेरणा रूप व्यापार व्यापारात्मक विशेष युक्त सविशेष है या निर्विशेष है आध्यात्मिक कार्यक्रम संघात का प्रेरक चेतन वह सविशेष है कि निर्विशेष है इसका निर्धारण उसके मन में नहीं है तो यह निर्धारण करने के लिए आध्यात्मिक जड़ कार्यक्रम संघात के प्रेरक चेतन का स्वरूप सविशेष है कि निर्विशेष है इसका निर्धारण करने के लिए केनेशित पतति प्रेषित मनः इत्यादि वाक्य से ब्रह्म जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा आचार्य के सामने रख रहा है तो इसमें प्रेरिय है मन और केन शब्द से मन के प्रेरक विशेष विषयक प्रश्न है तो प्रेरिय मन के दो विशेषण दिए गए हैं इस वाक्य में एक और दूसरा तो प्रेषित प्रेषित मनती पतति। तो पतति का अर्थ है स्विषय प्रति गच्छति सो निर्वर्त स्व सो कर तुम प्रवर्तते, ये पद्धति का अर्थ निकलेगा तो ये जो ईशित प्रेषित मन है वह अपने व्यापार का निर्वर्तन करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है तो किससे प्रेरित हुआ वह अपने मननरूप व्यापार में प्रवृत्त हो रहा है उसका प्रेरक विशेष कौन है यह केने शितम पतति प्रेशम मन इससे प्रश्न है तो इसमें ईशितम और प्रेशितम ये जो दो विशेषण है इसके सार्थक्य के विषय में चर्चा चल रही है भाष्य में तो भाष्यकार भगवान ने यह कहा कि यदि केवल प्रेषितम इतना मात्र एक विशेषण देंगे ईशीतम यह विशेषण नहीं देंगे मन का तो दो जिज्ञासाएं होगी केन के न प्रषित मन स्व ये वाक्य बनेगा और इस वाक्य में दो जिज्ञासाएं निकल आएगी जो दो आकांक्षाएं होगी एक तो मन का प्रेरक विशेष कौन है ये आकांक्षा और दूसरी उस मन के प्रेरक विशेष की प्रेरणा विशेष कौन सी है ये एक आकांक्षा होगी प्रेरणा विशेष विषयक और प्रेरक विशेष विषयक दो आकांक्षाएं उपस्थित होगी यदि एक ही विशेषण देंगे तो इसलिए ईशितम ये दूसरा विशेषण दिया है ईषित ये दूसरा विशेषण होने से ये अर्थ निकलता है भास्कर भगवान ने कहा उभयम् तद उभयम् निवर्तते इति उत्ते तो ईशित ये विशेषण देने से उभय आकांक्षा निवृत्त होती है उभय आकांक्षा निवृत्त होती का अर्थ है दोनों आकांक्षाएँ नहीं रहती हैं ये बात नहीं एक सत्वेपि द्वयम नस्ती एक नियम है दया भाव उभया भाव दो प्रकार का होता है दो में से एक हो एक ना हो तब भी कहा जा सकता है दोनों दो नहीं है एक ही है और दोनों भी ना हो तब भी कहा जा सकता है दोनों नहीं है तो यहां जो प्रेषितम कहने से दो आकांक्षाएं हो रही थी प्रेषक विशेष विषयक और प्रेरणा विशेष विषयक ये आकांक्षा द्वय ईशितम कहने पर निवृत्त होता है तद उभयम निवृत्तते का अर्थ है तो दोनों निवृत्त होते तो फिर प्रश्न आकांक्षा ही नहीं है तो प्रश्न कैसे होगा इसके लिए यह है कि एक सत्व भी उभयम यह न्याय लगाना है तो एक आकांक्षा ही रहेगी ईशितम कहने पर दूसरी आकांक्षा नहीं रहेगी तो दो में से कौन सी आकांक्षा रहेगी कौन सी नहीं रहेगी तो प्रेरक विशेष विषयक ही आकांक्षा रहेगी प्रेरणा विशेष विषयक आकांक्षा की निवृत्ति हो जाएगी ईशितम कहने पर इसलिए ईशितम विशेषण सार्थक है ईशितम कहने से अर्थ निकलेगा कि किस प्रेरक विशेष की मात्र से मन प्रेरित हुआ सन्निधि मात्र रूप प्रेरणा से प्रेरित हुआ अपने मनन रूप व्यापार में प्रवृत्त होता है ये प्रश्न का प्रश्न वाक्य का अर्थ निकलेगा तो इसमें उसे वो प्रेरणा भी निश्चित है कि सन्निधि मात्र रूप प्रेरणा है तो जिस अर्थ का निर्धारण है उस अर्थ विषयक आकांक्षा नहीं होती जिज्ञासा नहीं होती इसलिए प्रेरणा विषय तो निश्चित हो जाएगी सन्निधि रूप प्रेरणा है तो सन्निधि रूप प्रेरणा से जिसकी सन्निधि रूप प्रेरणा से मन अपने मनन रूप व्यापार में प्रवृत्त हो रहा है वह मन का सन्निधि मात्र से प्रेरक चेतन कौन है आकांक्षा हो जाएगी एक ही प्रेरक विषयक मात्र आकांक्षा रहेगी दोनों नहीं रहेगी एक सत्वे भी दो नास्ती न्याय के अनुसार तो इस हा हा ठीक है चेतन एक है हाँ तो वहाँ भी होती है जो स्थावर में भी व्यापार दिखता है वृक्षों में कहते हैं उनके पास कोई बड़ा उनको पानी वगैरह डालने के लिए खाद डालने के लिए प्रेम से जाता है तो खिले हुए उसे प्रतीत होते हैं हर्ष होता है उनको लेकिन उनके मन की वो जो हर्ष अवस्था है उसको देखने के लिए थोड़ा अपनी दृष्टि को उनके मन के साथ जोड़ना पड़ता है और कोई कुल्लाड़ी लेकर के जा रहा है कि इसको ऐसा विचार करते हुए ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा काटूँगा तो जो मन के वाइब्रेशन है वो स्थावर यौनी के पेड़ के मन में जाता है लेकिन उसमें सामर्थ्य नहीं है कि उसे रोके या वहाँ से भाग जाए इसलिए उसे वो टूटना पड़ जाता है लेकिन उस समय वो सिकुड़ जाता है उस समय उसके मन में भी भय होता है और वो सारे अरे व्यक्ति का मन जैसा होगा उसके शरीर में वैसा प्रभाव पड़ता है वृक्षों का भी ऐसा होता है लेकिन उसे देखने के लिए वैसी दृष्टि होनी चाहिए वो तब आती है जब हम अपने मन को स्थूल से निकाल करके सूक्ष्म जगत के ही विचार में लगाते हैं तब तो वो उनके मन का वाइब्रेशन पहचानने की और उनके मन की जो प्रतिक्रियाएं उनके शरीर में होती है उसको भी पहचानने की शक्ति आ जाती है यहां तो मनुष्य मनुष्य के मन को नहीं पहचान पा रहा आजकल तो स्थावरों की तो अलग ही बात है तो ये जो ईशितम प्रेषितम इन दो विशेषणों का सार्थक के भाष्यकार भगवान ने बताया इस पर पूर्व पक्षी की एक शंका थी एक प्रेषितम शब्द का वही अर्थ है कहते इतना ही अर्थ आपको निकालना है यदि कि किसकी निनिधि मात्र रूप इच्छा से प्रेरित होकर के मन मनन, म, मनन रूप व्यापार में प्रवृत्त होता है तो इतना अर्थ तो ईशितम पद प्रयोग मात्र से ही निकल आता है तो प्रेषितम शब्द व्यर्थ हो जाता है और दूस, दूसरी बात दो, एक तो प्रेषितम पद का वैअर्थ्य एक दोष बताया पूर्व पक्षी ने और दूसरा दोष आता है पूर्व पक्षी के दृष्टि में सिद्धांत मत में शब्दाधिक्त अर्थाधिक्य होना चाहिए अपर्याय शब्द भेद अर्थ भेद का व्याप्य होता है अर्थ भेद व्यापक माना जाता है तो यहां पर ईशितम और प्रेषितम ये दो पद प्रयोग हैं अपर्याय तो इनका अर्थ भेद भी होना चाहिए नहीं तो एक ही पद से कार्य चल जाता है तो ये जो दो दोष है तो इसलिए अर्थाधिक्य मानना है यदि तो फिर क्या अर्थ निकालोगे पूर्व पक्षी को सिद्धांत ने पूछा तो पूर्व पक्षी का कथन है कि ईशितम शब्द का अर्थ निकलेगा इच्छा मात्र रूप प्रेरणा से प्रेरित हुआ और प्रेषितम शब्द का अर्थ निकालो इच्छा से अतिरिक्त वदन रूप क्रिया या अन्य दूसरी हाथ से इशारा करके प्रेरित करना या आंख से इशारा करना या स्वयं क्रिया करके प्रवर्तित करना ये इच्छा से अतिरिक्त जो प्रेरणाएं होती हैं उन प्रेरणाओं से प्रेरित हुआ मन अपने व्यापार में प्रवृत्त होता है ऐसा प्रेषितम पद का अर्थ करो ईशितम का इच्छा मात्र से प्रेरित हुआ किसकी इच्छा मात्र से प्रेरित हुआ और प्रेषितम का किसके वदनादि व्यापार से प्रेरित हुआ मन अपने व्यापार में प्रवृत्त होता है ऐसा अर्थ निकालो ये पूर्व पक्षी ने आग्रह किया लेकिन हैं सिद्धांतिक जो तुम अर्थ करना चाहते हो यह अर्थ अयुक्त है अनुचित है ये अर्थ निकालोगे प्रेषितम पद को सार्थक बनाने के लिए और शब्दाधिक्त अर्थाधिक्यम इस न्याय के आधार पर तो ये प्रश्न आत्मजिज्ञासु का नहीं माना जाएगा प्रश्न ही अनुपन्न हो जाएगा एक शब्द को सार्थक बनाने के लिए पूरे वाक्यर्थ को ही अनुपपन्न मानने का दोष आ रहा है वाक्य ही अनुचित सिद्ध हो रहा है प्रश्न वाक्य ही क्योंकि यह देखना है कि प्रश्न करने वाला कौन है तो प्रश्न करने वाला है जो कार्यक्रम संघात है कर्म फलात्मक इससे विरक्त और नित कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त कर्म फल से अतिरिक्त जो नित्य वस्तु है उसको जानना चाहता है जिज्ञासु है उसका यह प्रश्न है तो ब्रह्म जिज्ञासु का प्रश्न है तो निश्चित है व्यक्ति अपना जो जिज्ञास्य होता है जिसको जानना चाहता है तद विषयक ही प्रश्न करता है जिसे नहीं जानना चाहता उस विषयक प्रश्न जिसे मालूम है हमारे पास समय कम है और सामने वाला सुयोग्य हमारे जिज्ञासिका ज्ञान कराने वाला हमें उपलब्ध है तो उसके सामने इधर उधर की बातें नहीं करेगा जिसको जानना चाहता है तद विषय प्रश्न करेगा तो ये कर्मफल से विरक्त और नित्य आत्मवस्तु को जानने की इच्छा वाले का प्रश्न है वह प्रश्न अनुपपन्न होगा यदि प्रेषितम पद का अर्थ ये मानेंगे वदनादि रूप प्रेरणा से प्रेरित हुआ मन और ईषितम शब्द का अर्थ मानेंगे इच्छा रूप प्रेरणा विशेष से प्रेरित हुआ मन अपने व्यापार में प्रवृत्त होता है जिसके इसका अर्थ है कि मन के प्रेरक को या तो इच्छा रूप विशेष वाला मान रहा है प्रश्नकर्ता ईषितम शब्द का अर्थ इच्छा रूप प्रेरणा से प्रेरित हुआ करेंगे तो ये इच्छा रूप प्रेरणा किसकी होगी के न शब्द से जिसकी जिज्ञासा की जा रही है उसी की मानी जाएगी प्रेरणा तो इच्छा रूप विशेष वाला होगा और प्रेषितम शब्द का अर्थ वदनादि रूप क्रिया करेंगे तो वदनादि क्रिया रूप विशेष वाला वो हो जाएगा तो दोनों पक्ष में वह हो जाएगा सविशेष ही जिज्ञास तो सविशेष तो लोक में इच्छादि प्रेरणारूप प्रेरणा विशेष से विशिष्ट कार्यक्रम संघात में ही प्रेरकत्व तो देखा जा रहा है वो तो लोक प्रसिद्ध ही है और वो तो इस जिज्ञासु को निश्चित ही है निश्चित अर्थ विषय प्रश्न नहीं होता या तो प्रश्न होगा तो फिर सामने वाले की परीक्षा लेने के लिए होगा इसको मालूम है कि नहीं है इसके लिए स्वयं जिसका जिस अर्थ का निर्धारण है उस अर्थ विषय प्रश्न वो नहीं कर सकता व्यक्ति जिसको निश्चय है प्रमाता इसलिए यह प्रश्न अनुपपन्न होगा विशेष प्रेरक विषय यह प्रश्न होगा और वो प्रेरणा भी हो जाएगी उसकी विशेष इच्छा या रूप व्यापार वो तो कार्यकरण संगात की है और उससे तो विरक्त है तो कार्यक्रम संघात से विरक्त व्यक्ति का ये कार्यक्रम संघात जिस प्रेरणा विषय से विशिष्ट होकर के प्रेरक बनता है तदा तद विषय प्रश्न नहीं बनेगा ये यहाँ पर न प्रश्न सामर्थ्या देहादि इत्यादि से भष्कर भगवान ने उत्तर दिया है अब एवं अपि इत्यादि जो भाष्य वाक्य है इससे पूर्व ये कहते हैं मान लिया हमने कि प्रेषितम और ईषितम का जो हम अर्थ बताना चाहते हैं वह अर्थ मानने पर आत्मजिज्ञासु का प्रश्न अनुपपत्ति नामक दोष हमारे मत में आ रहा है इसलिए हम हम जो अर्थ करना चाहते हैं वह गलत है मान लिया लेकिन आप जो बताना चाह रहे हैं कि जिस चेतन की सन्निधि मात्र रूप प्रेरणा से प्रेरित हुआ मन अपने व्यापार में प्रवृत्त होता है वह चेतन कौन है ये आप कह रहे हैं ना? तो ये प्रश्न तो ईशितम इस एक विशेषण से ही निकल आता है तो प्रेषितम ये जो द्वितीय विशेषण है वह निरर्थक है ये जो दोष हमने दिखाया प्रेषितम पद में व्यर्थ नामक वो दोष तो वैसा का वैसा बना रहा उसकी निवृत्ति कैसे होगी यह प्रश्न पूर्व पक्षी सिद्धांति के प्रति कर रहे हैं एवं अप इत्यादि से इसे देखिए एवं अपि प्रेषित शब्दस्य अर्थो न प्रदर्शित एव तो एवं अपि का अर्थ है प्रश्न अनुपपत्ति के भय से मान लेंगे कि मन के प्रेरक की प्रेरणा इच्छा या वदनादि व्यापार रूप नहीं है निधिमात्र रूप है तो प्रश्न उत्पन्न होगा ये इतना तो एवं अपिका निकलेगा जो सिद्धांति जैसा बताना चाहते वह सामान्य पर भी प्रेषित शब्दस्य अर्थो न प्रदर्शित एवं तो प्र, प्रेषित इस विशेषण का सार्थक तो सिद्धांति के द्वारा अप्रदर्शित ही रहा ओ, अर्थ विशेष नहीं बताया गया ये जो दोष है प्रेषित विशेषण में व्यर्थ नामक ये कैसे निवृत्त होगा यह पूर्व पक्षी का प्रश्न हुआ इसे न इत्यादि से भाष्कर भगवान पूर्व पक्षी की शंका का निराकरण कर रहे हैं न इत्यादि जो सिद्धांत भाष्य है इस पर टिप्पणी है पास नंबर इसे थोड़ा देखिए समाधान भाष्य का अभिप्राय टिप्पणी कार बता रहे हैं सिद्धांत गत्या सार्थक्यम सिद्धांतगत्या पद्दयसार्थक्य त्र प्रषित इत्यादि उत्तम अरोहती चेत विधांतरेण तद्वदन प्रतिविधत्ते न इत्यादि तो ये कहते हैं सिद्धांत मतानुसार जो ईषित और प्रेषितम दो विशेषण हैं इसका सार्थक्य यद्यपि पहले भाष्यकर भगवान कह चुके हैं तत्र प्रेषितम इति उक्ते तो तद उभय निवर्तते इस वाक्य से ईषित और प्रेषितम इन दोनों पदों का सार्थक्य बता चुके हैं लेकिन कहते हैं हमने जो बताया वह बुद्धारूढ़ नहीं हुआ यदि तो जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से समझ में नहीं आया प्रेषितम पद का सार्थक्य तो प्रकारांतर से बताते हैं ये कहा कि बुद्धिम नारोहती चेत विधांतरेण विधांतर से का अर्थ है प्रकारांतर तो प्रकारांतरेण तद्वदन तद्वदन यानी ईशितम और प्रेषितम इन पदों का सार्थक के बताते हुए प्रति यानी प्रतिवचन देते हैं शंका का निराकरण करते हैं प्रतिविधत्य का अर्थ निकलता प्रतिकार करते हैं जो दोष बताया आक्षेप किया उस आक, आक्षेप का निराकरण करते हैं प्रेषितम पद का वैर्थ ये आक्षेप हुआ न उसका निराकरण है सार्थक दिखा करके तो कहते हैं संशय व अयम प्रश्न इति प्रेषित शब्दस्य अर्थ विशेष उपपद्यते पद्यते में है न का तो अर्थ निकलेगा सिद्धांत मतानुसार प्रेषित यह विशेषण व्यर्थ नहीं है जो पूर्व पक्षी को दिख रहा है व्यर्थ वो वैर्थ नामक दोष प्रेषित पद में नहीं है क्यों तो कहते केने शितम पतति प्रेषित मन इस वाक्य से प्रश्न करने वाला जो प्रश्नकर्ता आत्मजिज्ञासु है, वह संशयान है उसे संशय है तो संशय वह तो अयम प्रश्न और प्रश्न अने जो संदिग्ध अर्थ होता है वही जिज्ञास होता है जिज्ञास अर्थ का निर्धारण करने के लिए प्रश्न होता है असंदिग्ध अर्थ विषय प्रश्न नहीं होता संदिग्ध अर्थ विषय ही होता संदिग्ध कहते हैं संध्यास्पद संशय का विषय तो संसयान का ये प्रश्न है इति प्रेषित शब्दस्य अर्थ विशेष उपपद्यते। इति उपपद्य इस कारण से संशयान का प्रश्न होने के कारण प्रेषित पद का सार्थक्य निकल आता है सार्थक हो जाता है कैसे सार्थक होगा प्रेषित शब्द तो कहते इस प्रकार किम इत्यादि वाक्य से, से प्रेषित पद का सार्थक के बताते हुए जो प्रश्नकर्ता के चित्त में संशय है उस संशय का का भी स्पष्टीकरण किया जा रहा किम इत्यादि भाष्य वाक्य से इसलिए छह नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं कि संशयाकार दर्शयन पद्देश अर्थवत्व स्फुटती किमती संशय के आकार को दिखाते हुए भगवान भाष्यकार पदद्वयस्य से अर्थवत्व यानी सार्थक्यम पदद्वय शब्द से लेना ईशितम और प्रेषितम ये जो दो विशेषण हैं मन के इन दोनों का अर्थवत्व यानी सार्थक्य स्पष्ट करते हैं आकार को बताते हुए किम इत्यादि से तो भाष्य को देखिए अब किम् यथा कार्यकरण संघातस्य किम् वा संघात प्रेषितृव स्वतंत्रस्य इच्छा स्वतंत्र इच्छा मन आदि इति अस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थम् कनेशीत पतति प्रषि मन विशेषण दसा तो संशय वन जो जिज्ञासु हैं उसके मन में ये मनादि आध्यात्मिक जड़ कार्यक्रम संघात के प्रवर्तक के विषय में संशय हैं संशय का विषय भी उसका जो जिज्ञास है वो है आध्यात्मिक कार्य जड़ कार्यक्रम संघात का जो प्रेरक चेतन उसके विषय में संशय है और संशय का आकार है कि यथा प्रसिद्धम एव कार्यक्रम संघातस्य से प्रेसितृत्व तो जैसे लोक में कार्यक्रम संघात का प्रेरकत्व तो प्रसिद्ध हैं वो इच्छा और वदनादि रूप प्रेरणा को लेकर के सविशेष प्रेरिता है कार्यक्रम संघात ऐसे ही मनादि मनादि का जो प्रेरक है क्या वह इच्छादि प्रेरणा विशेष से युक्त कार्यक्रम संघात ही है वही अपना भी प्रेरक है इच्छादी को लेकर के या एक संशय अंतपाती कोटी एक ये हुई लोक में बाह्य जड़ पदार्थों का जो प्रेरक है वही कार्यकरण संघात अंतपाती मनादि का प्रेरक है या उससे अतिरिक्त है तो ये संशयांतपाती एक कोटि हुई दूसरी कोटि बताई जा रही है कि वह संघात व्यतिरिक्त स्वतंत्रस्य इच्छा इच्छा मात्रेण मन आदि प्रेषयितृत्व ये दूसरी कोटि हैं कि अथवा वाकाथ है अथवा संघात व्यतिरिक्त ये जो कार्यक्रम संघात है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इनसे अतिरिक्त कोई स्वतंत्र चेतन है और वह इच्छा मात्रेण इसमें इच्छा शब्द सन्निधि का परामर्शक है इसलिए इच्छा मात्रण का अर्थ है सन्निधि मात्रेण तो सन्निधि मात्रेण एवं मनादि प्रेषयित्व तो कार्यक्रम संज्ञा से अतिरिक्त स्वतंत्र चेतन में अपनी सन्निधि मात्र से ही मनादि का प्रेरकत्व है ये द्वितीय कोटि है तो संशय अंतपाती जो दो विकल्प होते हैं दो कोटि होती हैं, उनमें से एक कोटि होती है गलत वो पूर्व पक्ष एक कोटि होती है यथार्थ और ये है जिज्ञासु के मन में है उसका ये प्रश्न है इसके लिए संशय अंतपाती जो प्रथम कोटि है प्रेषितम इस विशेषण के कारण वह प्रदर्शित हो रही है प्रथम कोटि लौकिक जो प्रेरक है सविशेष उसको बताने वाली प्रथम कोटि प्रेषितम इस विशेषण से दिखाई जा रही है और ईषितम इस विशेषण से जो दूसरी कोटि है जो लोक में प्रसिद्ध नहीं है सन्निधि मात्र से प्रेरकत्व प्रसिद्ध है कोचित कहीं कहीं वो उसका हंस पक्षी आदि का उदाहरण भाष्य में आएगा यहीं पर वो सन्निधि मात्र से प्रेरक होता है वैसा तो एक कोटि वो है वो ईषीतम शब्द से बताई जा रही है वो आएगा भाष्य में बताऊंगा कहते हैं राजा लोग पहले वो पक्षी रखते थे हम पक्षी को हा वो वाला नहीं वो भोजन के समय वो आंख में परिवर्तन होता है यदि भोजन में कुछ विषैला पदार्थ मिला हुआ होगा और वो विषैला पदार्थ सामने आएगा हंस पक्षी के तो उसकी आँख का रंग बदल जाता है परिवर्तन होता है और नहीं बदलता है भोजन बिल्कुल शुद्ध है कुछ मिला हुआ नहीं है तो आँख निर्विकार रहेगी जैसी इसकी स्वाभाविक आँखें हैं ऐसी रहेगी उसमें कोई विकार नहीं होगा तो राजा की प्रवृत्ति हो जाती है जब हंस पक्षी का आंख निर्विकार रहता है भोजन सामने होने पर भी तो राजा समझ लेता है कि ये भोज्य है इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है तो खाने में राजा की प्रवृत्ति होती है आ? क्या हाँ लोह चुंबक का भी उदाहरण है उस पक्षी का भी है तो ये है सन्निधि मात्र से प्रवर्तकत्व का उदाहरण ऐसे तो ये ईशितम शब्द से ओ सन्निधि मात्र से मनादि का प्रेरक चेतन विशेष प्रश्न है वो संशयांत कोटि वो आएगी और प्रेषितम शब्द से लोक प्रसिद्ध जो सविशेष प्रेरक वो कोटि आएगी इसलिए छः नंबर टिप्पणियों में टिप्पणीकार कहते हैं कि ईशितम इति संघात व्यतिरिक्तेन तत्संगन स्वान सानिध्य मात्रे प्रवर्ति वाथ और प्रेषितम शब्द का उससे पहले अर्थ बताया तथा प्रेषितमअ्य संघाते न एवं इच्छा दिना प्रेरितम अपने इच्छादी रूप जो प्रेरणा विशेष उसी से संघात ही स्वयं का प्रेरक है ये पूर्व पक्ष की कोटि एक रहेगी उसे दिखाने के लिए प्रेषितम ये विशेषण है इस प्रकार ये दोनों विशेषण सार्थक हो जाते हैं ये सार्थक के प्रकार अंतर से भाष्कर भगवान ने बताया पहले तो एक बताया था कि उभ आकांक्षा निवर्त है एक ही प्रेरक विशेष विषयक आकांक्षा रहेगी प्रेरणा विशेष विषयक आकांक्षा की निवृत्ति होगी ईशीतम कहने से तो भाष्य में ये आया कि यथा प्रसिद्धम एव कार्यक्रम संघात प्रेशयितृव कि संघातव्यतिरिक्त स्वतंत्रस्य इच्छा एव मन आदि इति अस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थ कम पतति इति विशेषण द्वयम् उपपद्यते इस संशयाकार को दिखाने के लिए संशय होने के कारण प्रश्नहोरा है ये दिखाने के लिए दोनों विशेषण सार्थक हैं, उपन्न है इस प्रकार ये ईशितम प्रेषितम पदार्थ विषय जो चर्चा थी भाष्य में वो पूरी हो जाती है अब ये जो वाक्य है केने शीतम पतति प्रेषित मन इससे ये बताया जा रहा है कि जिज्ञासु का मन के प्रेरक चेतन विषयक प्रश्न है तो ये प्रश्न ही अनुपपन्न है इस प्रकार की शंका उन लोगों के द्वारा की जा रही है जो मन को स्वतंत्र मानते हैं और स्वयं से ही उसकी प्रवृत्ति मानते हैं उसका कोई प्रवर्तक नहीं है स्वयं ही अपने से प्रवृत्त होगा ऐसा मानते हैं जो मन का स्वातंत्र्य स्वीकार करने वालों की शंका का निराकरण किया जा रहा है इसलिए पहले उनकी शंका है ननु इत्यादि से ननु इत्यादि का अवतरण है टीका में तो देखिए मनसह स्वातंत्र्यात स्व्यतिरिक्त प्रवर्तक संभावना अभा प्रश्नो न घटते इति आक्षिप्य समधत्ते ननु इत्यादि इत्यादिना कहते मन स्वतंत्र हैं इसलिए मन में कोई अन्य प्रवर्तक उपपन्न नहीं होगा अन्य प्रवर्तकत्व की संभावना नहीं रहेगी तो मन सन स्वतंत्र होने से स्व्यतिरिक्त प्रवर्तक संभावना अभावात। तो मन की स्वतंत्र होने से मन का प्रेरक मन से अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं होगा संभावना नहीं है उसकी इसलिए ये जो मन के अतिरिक्त प्रेरक विषयक प्रश्न है आत्मजिज्ञासु का वह अनुपन्न है अनुचित है अयुक्त है इस प्रकार का आक्षेप करके निराकरण किया जा रहा है तो पहले आक्षेप बताया जा रहा है ननु इत्यादि से तो ननु स्वतंत्र मनः स्विषय स्वयं पतति इति प्रसिद्धम तो मन तो स्वतंत्र हैं इसलिए वह किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं ही अपना व्यापार मनन करने के लिए प्रवृत्त होगा स्व विषय स्वयं पतति का अर्थ है स्वयं ही अपने कार्य में जुड़ जाएगा स्वतंत्र होने से उसे किसी की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है तत्र कथम प्रश्न उपपद्यते इति तो कहते हैं फिर ये जो प्रश्न है वह कैसे उत्पन्न होगा वो प्रश्न तो अनुपन्न ही रहेगा पहले पदार्थ विषयक विचार हुआ वाक्यार्थ पर आक्षेप करके समाधान पहले पदार्थ पर आक्षेप था उसका समाधान हुआ व्याख्यान का लक्षण तो पांच प्रकार होते पांच कृत्य होते हैं पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्ययोजना आक्षेप से समाधान व्याख्यानम पंचलक्षण तो कैनेशित पतति प्रेषित मनः ये जो मंत्र का प्रथम अंश है इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं इसलिए पहले पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह करके वाक्य योजना करके अब अक्षेप समाधान हो रहा है पहले ईशितम प्रेषितम पदार्थ पर आक्षेप और समाधान हुआ पदार्थ पर आक्षेप का समाधान होने पर वाक्यार्थ पर आक्षेप और समाधान होगा तो फिर व्याख्यान पूरा हो जाएगा उस दृष्टि से ये ननु इत्यादि से आक्षेप है वाक्यार्थ पर केने इत्यादि वाक्य का अर्थ है प्रश्न आत्मजिज्ञासु का आत्म, आत्म विषय प्रश्न और इस आत्मविशेक प्रश्न की ही अनुपपत्ति विषय ये आक्षेप है इसलिए कहा कि स्वतंत्र स्वतंत्र स्वयं पतति इति प्रसिद्धम तत्र कथम प्रश्न उपपद्यते इति तो जब मन का स्वातंत्र प्रसिद्ध है वो स्वयं ही प्रवृत्त हो रहा है तो आप कैसे कह ये प्रश्न मन के प्रवर्तक विषयक मानते हो इस प्रकार की यह शंका हुई आक्षेप हुआ उच्चते इत्यादि से समाधान किया जा रहा है यदि मनः निवृत्ति मन स्यात्, विषय सर्वस्य अनिष्ट चिंतन न सिया अन्य ध्यान संकल्पये अति उग्रेच कार्ये अपि मनः अतिग्रे युक्त वार्षमा केनेशीत इत्यादि प्रश्न तो ये कह रहे हैं कि जैसा तुम मान रहे हो मन को स्वतंत्र ऐसा प्रवृत्त निवृत्त होने में मन यदि स्वतंत्र होता तब तो कोई भी नहीं चाहता है अनिष्ट चिंतन करना सब चाहते हैं इष्ट चिंतन ही चाहते हैं इष्ट चिंतन करना ध्यान करना चाहते हैं लेकिन ध्यान में नहीं लगता और ध्यान में बैठने पर भी इधर उधर की बातों का ही चिंतन करता है विषयों का विषय चिंतन हमारे मन से न हो आत्मचिंतन हो रहा, लोग चाहते हैं लेकिन नहीं होता मन यदि स्वतंत्र होता और इच्छा भी मन, क, मन का ही धर्म है और उसकी चाह तो है आत्मचिंतन की अनात्मचिंतन विषय चिंतन जो अनर्थ का हेतु है ध्याय तो विषयान पुंसंग सुपजायते के अनुसार बुद्धि बुद्धिनाशा प्रणश इस श्लोक से बताया कि विषय चिंतन अनर्थ का हेतु है उस अनर्थ के हेतु हेतुभूत चिन, विषय चिंतन में न चाहते हुए मन क्यों प्रवृत्त होता यदि स्वतंत्र होता तो ये अनिष्ट चिंतन उससे नहीं होना चाहिए इष्ट चिंतन ही होना चाहिए ये कह रहे हैं कि यदि स्वतंत्र मनः प्रवृत्ति निवृत्ति विषय स्यात तरह सर्वस्य अनिष्ट चिंतनम न स्या तो कोई भी अनिष्ट चिंतन नहीं करेगा उसके अभिष्ट का ही चिंतन उसके मन से होगा मन स्वतंत्र होता तो ज्ञानन संकल्पेति समझता है कि मैं गलत कर रहा हूं तब भी वैसा ही सोचता है सोचना है? तो उसे समझ रहा है कि ऐसा चिंतन करने से मेरा अनर्थ होगा तब भी क्यों करता है चिंतन इसका अर्थ है कि वो चिंतन करने में स्वतंत्र नहीं है कोई उसे चिंतन में लगाने वाला है तो वो जैसा लगाता है ऐसा मन करता है आगे यही कहते हैं अत्युग्रे दुखे अत्युग्र दुखे च कार्य वार्य अपि अभी प्रवर्त एव मन और अत्युग्र दुख यानी तत्काल अधिक दुख का हेतुभूत जो साधन है उस साधन से मन को हटाने पर भी बलात् मन प्रवृत्त हो जाता है सद्य दुख उत्पन्न उपस्थित करने वाले कार्य में भी प्रवृत्त हो जाता है ऐसा स्वतंत्र होता तो न करता यही कह रहे कि तस्मात युक्त इसलिए मानना चाहिए कि वो स्वतंत्र नहीं परतंत्र है वो किसी की प्रेरणा से प्रवर्त होता है तो तस्मात युक्त एवं केने इत्यादि प्रश्न तो जब उसका कोई न कोई प्रवर्तक है वो स्वतंत्र नहीं है पराधीन है तो जिसके अधीन है जिसके अधीन रह करके वह मनन करता है वह कौन है मन का स्वामी मन का प्रवर्तक ये प्रश्न उपन्न है ये यहाँ पर कहा गया यहाँ तक व्याख्या जो प्रथम कंडिका है उसके प्रथम अंश की है केनेशितम पतति प्रेषितम मन इसमें अवान्तर चार वाक्य है ना पहला वाक्य है केनेशितम पतति प्रेशम मन केन युक्त प्राण प्रथम प्रैति केैति युक्त और केने शिताम वदन्ति के चौथा है चक्षु चक्षुस्त्रोत्र कवुदेव युनक्ति ये जो चार अवांतर वाक्य हैं उनमें से प्रथम अवांतर वाक्य का व्याख्यान यहाँ तक था भाष्य में द्वितीय अवान्तर वाक्य है केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त इसकी व्याख्या भाष्य में आ रही है तो कन प्राणो युक्तुक्त प्रेरित सन प्रैति गति प्रति तो किससे प्रेरित हुआ प्राण अपना प्राणन रूप व्यापार करता है स्पंदनात्मक व्यापार करता है प्रति इसमें भी इण गो धातु है प्रउपसर्ग है प्रकर्षे न यानी निरंतर वह स्पंदन रूप व्यापार कर रहा है तो जैसे मन अपंचकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्व गुण का कार्य है ऐसे अपंचीकृत महाभूतों के सम्मिलित रजोगुण का कार्य है प्राण तो पंचभूतों का कार्य होने से भौतिक हुआ भौतिक होने से जड़ है तो उसमें भी स्वतः प्रवृत्ति नहीं होगी स्पंदन करने में स्पंदन रूप व्यापार में वो प्रवृत्त हो रहा है और जड़ है तो निश्चित है वह किसी चेतन की प्रेरणा से प्रवर्तित हो रहा है तो जिस चेतन की प्रेरणा से प्रेरित हो रहा है वह चेतन आ, कौन है यह केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त इस द्वितीय वाक्य का भी अर्थ है जो प्रथम वाक्य का अर्थ है वही द्वितीय में खाली प्रेर बदल रहा है पूर्व वाक्य में प्रेरिय था मन यह प्रेरिय है प्राण तो तो प्रेर विषयक प्रश्न नहीं है प्रश्न है प्रेरक विषयक तो मन रूपी प्रेरिय प्रेरक कौन है प्राण प्राणरूप प्रेरिय प्रेरक कौन है और तीसरे अवांतर वाक्य में पूछा जा रहा है तो ये, ये तो प्राण युक्त नियुक्त प्रेरित सन प्रैति अने गति स्व्यापार प्रति इसमें प्रथम ये प्राण का विशेषण है तो प्रथम इस विशेषण के सामर्थ्य से जो अर्थ निकल रहा है उसे कह रहे हैं कि प्रथम प्राण विशेषण सियात प्रथम यह प्राण का विशेषण होगा भाष्य में है तत्पूर्वकवात्त सर्वेन्द्रिय प्रवृत्तिनाम तत्पूर्वकवात् तो सर्वेन्द्रिय प्रवृत्तिनाम तत् शब्द से लेना प्राण को तो प्राण का जो परिस्पंदन रूप व्यापार है उस व्यापार पूर्वक ही बाकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति होती है यदि प्राण का स्पंदन न हो तो चक्षु इंद्रिय रूप ग्रहण नहीं कर पाती श्रोत इंद्रिय शब्द ग्रहण नहीं कर पाएगी तो ंद्रिय स्पर्श ग्रहण नहीं कर पाएगी और परिस्पंदन के अभाव में वाग इंद्रिय वदन रूप व्यापार नहीं कर पाएगी हस्त इंद्रिय से लेन देन रूप कार्य नहीं होगा तो सभी इंद्रिया प्राण सभी इंद्रियों के व्यापार में प्राण का व्यापार व्याप्त है प्राण व्यापार से व्याप्त ही हो करके बाकी इंद्रिया अपना अपना व्यापार कर पाती है उसके कारण प्राण का प्राधान्य दिखाने के लिए प्रथम यह विशेषण है इसे कहा कि प्रथम इति प्राण विशेषण सत् तत्पूर्वकवाद सर्वेन्द्रिय प्रवृत्ति नाम ये द्वितीय अवंतर वाक्य की व्याख्या यहां पूरी हुई भाषा में तृतीय अवान्तर अवांतरवाक्य है कनेशिता इसकी व्याख्या कर रहे हैं शिताम वाचम शब्द लक्षण लौकिका तो वाचम ये द्वितीय होने से वाक लेना शब्द का हाँ, उच्चार्यम शब्द तो ये जो उच्चार्यमान शब्द हैं इसे वदंती यानि उच्चार उच्चारण कर रहे हैं शब्द अभिव्यक्ति अनुकूल व्यापार लौकिक लोग कर रहे हैं वक्ता वह किसकी प्रेरणा से कर रहे हैं यानि वाग इंद्रिय का वदन रूप व्यापार निष्पादन में प्रवर्तक कौन है यह तृतीय वाक्य से प्रश्न हुआ वाक्य की व्याख्या है तथा चक्षु चक्षुश्रोत्रे स्वे विषय कव देव द्योतनवान्न युन नियुंक्ते प्रेरयती युनक्ति का अर्थ कर दिया नियुक्ते प्रेरयती तो चक्षु इंद्रिय और इंद्रिय अपने अपने विषय में प्रवृत्त हो रहे हैं चक्षु स्रोत इंद्रिय का विषय है रूप ग्रहण और शब्द ग्रहण रूप जो व्यापार उसमें उनकी प्रवृत्ति हो रही है उसमें प्रवृत्त करने वाला द्योतनवान चेतन देव कौन है उनका प्रवर्तक वो उपलक्षण है स्रोत्र चक्षु ये बाकी तीन ज्ञानेंद्रियों का उपलक्षण है वाक बाकी चार कर्मेंद्रियों का उपलक्षण है का मतलब सभी कार्यकरण संघात का प्रवर्तक चेतन कौन है ये प्रश्न हुआ अत्युग्र दुखे ये जो पूर्व में आया था इस पर एक वाक्य में टीक, टीका है उसको देखिए अत्य उग्र दुख शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि अद्यतन इन दुखे दुता दत दुख है तो कार्य का अर्थ है कर्म ऐसा कर्म क्रिया कि जो तत्काल दुख का हेतु है अत्युग्र दुख शब्द का अर्थ कर दिया अद्यतनिन दुख अद्यतन इन दुख या आज ही अद्यतन कहा जाता है आज को अद्यतन इन कहते आज ही होने वाला जैसे भोजन किया तो भोजन का फल तत्काल होता है क्षुधा की निवृत्ति ऐसे ऐसा कार्य जिसका फल अत्युग्र दुख जन्मांतर में नहीं इस जन्म में भी कुछ वर्षों बाद नहीं तत्काल होने वाला ऐसा जो कार्य है उस कार्य को जान करके भी उससे निवृत्त नहीं हो पाता युधिष्ठिर जान रहे हैं कि दूत खेलने से अभी अभी दोबारा भी बैठ गए थे ना, और उससे पहले एक बार द्रौपदी को निर्वस्त्र करने तक का प्रसंग आया और ये दुख कोई संसार में इससे बढ़कर के दूसरा दुख हो नहीं सकता और उसका कारण था वही द्यूत ही और वो दुख देखा और तब भी फिर दोबारा भी वो उसी कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं ये अत्युग्र दुख है यही कह रहे हैं टीकाकार कि द्यूताधि कार्य अद्यतन दुखे दूतादि कार्य दूतादि रूप जो कार्य है क्रिया है। उसमें प्रवृत्त हो जाता है जान करके भी यदि मन स्वतंत्र होता तो प्रवृत्त न होता इसका अर्थ है कोई ना कोई उसका प्रवृतक दूसरा है बाकी की चर्चा प्रश्न विषयक जो वाक्य है प्रथम इस पर चर्चा हो गई कल द्वितीय कंडिका की चर्चा प्रारंभ होगी ओ कल अष्टमी है क्या क्या हाँ हाँ वो तो वासना के अनुसार जैसा जिसका स्वभाव है पूर्व वासना है उसके अनुसार चेतन की प्रेरणा होती है वो सामान्य निमित्त है जैसे अंकुर में असाधारण कारण है बीज और जल है सामान्य कारण साधारण निमित्त कारण बिना जमीन में पानी के बीज अंकुरित नहीं हो सकता बीज डालने पर भी लेकिन वो बीज के कारण अंकुर में विविध विविधता होती हैं पानी के कारण नहीं ऐसे वासना के कारण विविधता प्रवृत्ति में है और चेतन रूप असा साधारण जो कारण है उसके कारण नहीं विविधता का कारण तो वासना है संस्कार है हम्म hmm. रहेगा हाँ वो तो अनादि है पूरो पूरो अनादि है ना हाँ, हाँ। वो अनादि है ओ माप्या इन्तु मां